गुरु पद वंदे गुरुपद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदेता नंदसहोदित श्रीनंदनंद वंदेराधिकरण गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वाछा कल्पतरुवश्य कृपासी पतितानं पति पावन्य वैष्णवभ्यो नमो नम मोक पंगुतगिरी ये पातमह बंदी परवा नव बिन्दा तुलसीदे वै पिया वैकेशवश भक्तिपदी देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चीव नरोत्तम देवी सरस्वती तथोज मुदेर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरुभक्तिक्त भक्ति प्रमदाजगोबरण सदाभव भविष्ट तेतास्पम शिव विरचन तम शरण भीतावदीपूत वंदे महापुरशते चरण उुस्त सुप्री तोराजक्षी धर्मीर्ज वचसा जगगात वधा वधे महापुरुष ते चरणींद यदपल्लवन खचंदमु छटाई विस्फुरीजीत कि गोपधु स्वदर्शी पूर्णाननराग सुसागर सारूर्ति साराधि कामय कदा कृपा कर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंदत गाधर शिवसदी गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुलित भुजौ कन का संकर्तन कवितरो कमलाक्ष विश्वामर द्विजर पालो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 नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुर मुक्ति दिन भावानूपेण सदा नम गंगातरंगरमणीयजटा कलाप गौरी नारायणो प्रिय नारायण प्रियमदापहारम वरान से पुपति भजबीशनाथ बागीसाजस्वदी लक्ष्मी से हि यस हृदय संबमह हरे कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरे, हरे हरे राम हरे रा राम राम हरे हरे तमादिदेव पुषोपुराण तमालवर्ण सितावत अपार संसार समुद्रसे भजामे भगवतो स्वूप सिसिलो भक्ति सिद्धांत सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर फोपा जी ने बताए ठाकुर जी जिस किसी अवस्था में हमको रखे उसी अवस्था में संतुष्ट होना चाहिए अपना किए हुए कर्म का फल सारे बद्ध जीव भोगते रहते हैं और जिस किसी अवस्था में रहे इसको ठाकुर जी का कोरोना मान के चले तो अच्छा है यही ठीक है मन के चले नहीं यही ठीक बात है जिस किसी अवस्था में हम रहे ठाकुर जी रखे इसी अवस्था में हम विचार करें कि यही ठाकुर जी का कीपा है जिसको गुरुवर्गो ने बताया शास्त्रों का सिद्धांत हो तथ्युनुकंप्या सुसमीक्ष्मन भुंजान एव आत्मकृत विपाख्यम हृद्वाग्वपु विद् नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे जीवे तो भक्ति पदे सौदाय ये जो श्लोक बताया ये कोई मामूली श्लोक नहीं इसका ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा चर्चा होनी चाहिए समय के अभाव के कारण और आप लोगों का रुचि के अभाव के कारण ये दुर्भाग्य के कारण और जो अमृत मिलना है वो जितना बरसना है वो उतना बरस नहीं पा रहा है जो भी है तत्व अनुकम्पा हम एक भागवत भक्तों का यही विचार है जिस अवस्था में रहे चाहे सुख में रहे दुख में रहे जिस अवस्था में भी रहे उस अवस्था में ठाकुर जी का कोरोना को दर्शन करना इसके नाम तत्व अनुकम्पा तथ्य अनुकंपा इसका माने हैं जिस अवस्था में ही हम रहे सारे ठाकुर जी का कोरोना है हमारों पर यदि ठाकुर जी को अगर कोरोनामय माना जाए ठाकुर जी को चरम मंगलमय माना जाए तो ठाकुर जी का किसी क्रियाक्रम में हम दोष आरोप नहीं कर सकता हमारा लड़का का बीमार हुआ हमारा फलाना हुआ तो ठाकुर जी का कुछ दया ही है नहीं हम किस लिए अर्चन करें पूजा करें ये जो भाव है ये अभक्त का भाव है भक्तों का भाव ऐसा नहीं जब भी कोई समस्या है तो तब सोचेगी ठाकुर जी का कोई दया नहीं ठाकुर जी मंगल नहीं करता हमारा मंगल का कोई स्वरूप का ज्ञान किसी को हो जाए तो ऐसा कभी नहीं भूलेगा सबसे बड़ा बीमारी है ठाकुर जी को भूल जाना शास्त्रों ने यह बताया सबसे बड़ा मुसीबत क्या है ये ठाकुर जी को भूल जाना ठाकुर जी याद नहीं रहते हमारा सबसे बड़ा बीमारी है इसे शास्त्रों में विचार करके बताया जो सततम स्मृत विष्णु स्मर्तव्यम नौ यातु उचित हर वक्त ठाकुर जी को याद रखना और कभी भूलना मत तमाम जो शास्त्र है अखिल शास्त्र दुनिया में जितना सारे सत्शास्त्रों है तमाम शास्त्रों को लेकर बैठो विचार लगाओ ठाकुर जी का कृपा लेकर गुरु वैष्णव का सिद्धांत तो यही निकलेगा जे सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य नौ जात उचित हर वक्त एक विधि एक विधि है और एक निषेध है तमाम शास्त्रों का एक विधि एक निषेध ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए ये करना उचित है जितना सारे नियम है सबका पीछे एक रहस्य है सबका पीछे सबका पीछे एक रहस्य है ये दो चीज एक तो ठाकुर जी को भूलना नहीं है निषेध विधि है ठाकुर जी को याद रखना ये दो विधि निषेध को सामने रखते हुए जितना सारे शास्त्र का विचार हुआ और ये श्लोक का भी हमने बहुत बार चर्चा किए हैं जो जो मुसीबतें आपका जिंदगी में आ रहा है ये वास्तविक मुसीबत नहीं आप कहते हो कि मुसीबत है समस्या है इतना लॉस हो गया बिजनेस में फलाना हो गया इतना समस्या हो गया जमीन जायदाद लेके ऐसा आप कह सकते हो लेकिन मुसीबत ये नहीं है मुसीबत कौन है इसका बारे में हम चर्चा किए हैं बौद्धवा विपदो विपदो संपदो नो संपदो विपदो हो विस्णु संपदो नारायण नारायणश्रुति विपदो नई विपदों संपदो नो संपदो विपदो हो विस्व विष्णु संपदो नारायण स्थिति विपद हो विस्वरण विष्णु हमारा सामने अभी बड़ा अच्छा दिन आ गया ये अच्छा दिन नहीं और हमारा बड़ा कष्ट का दिन आ गया ये भी ठीक नहीं विपद तो वह है जो विपद को आप मानते हो असली विपद नहीं है संपद जो मानते हो ये वास्तव संपद नहीं है वास्तव विपद है ठाकुर जी को भूल जाना ये सबसे बड़ा विपद है पितामह विश्व का बात काल उठाया था सारे दुनिया तमाम दुनिया अर्थ का अर्थ का गुलामी कर रहा है अर्थ किसी को गुलामी ना है किसी का गुलामी नहीं करता उसका गुलामी सब करता यही नियम है और विचार करके देखो किस लिए सब बात उठाया कोई तो कारण तो जरूर होगा कहा आज ये सब बात उठाया क्यों इसलिए उठाया ये कुंती देवी का जिंदगी देखो पांच पांडवों का जिंदगी देखो तो थोड़ा बहुत सिक्खा आ जाएगा हृदय से संतो का पास आओ हृदय लेके नाटक मत करो जो वास्तव एक शुद्ध वैष्णवों का पास हृदय लेके आता है वो तो मालामाल उसको हो जाता है लेकिन वास्तव हृदय लेके कोई नहीं आता पांच पांडवों का जिंदगी देखो कितना समस्या है पितामह विश्व जी ने इस बात को खोला रोते हुए सरसज्जा में पड़े हुए हैं सरसज्जा इच्छा मृत्यु है इच्छा मृत्यु है प्रतमहा विश्व और सर्वसज्जा में तीर बिंधे हुए हैं पूरा तमाम शरीर पे और इस अवस्था में सोए हुए है कोई कष्ट नहीं है और जब पांच पांडव को लेकर कृष्ण भगवान स्वयं पहुंचे ऋषि मुनियों का जितना सारे झुंड सारे पहुंचे क्यों पितामह विश्व का दर्शन करने के लिए और पितामह विश्व सोचते हैं कि हमको कृष्ण दर्शन करने दर्शन देने के लिए आए किपा करके उस टाइम रोते हुए बताएं जुधिष्ठिर का पास किपा वर, वर्ष कृपा वर्षण किए और बोले ये तुम्हारा तुम लोगों का ऊपर इतना मुसीबत है जहा कृष्ण तुम्हारा पक्ष में है किष्ण जो है परात्पर अखिलेश्वर साक्षात परात्पर अखिलेश्वर कृष्ण स्वयं रूप भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक साक्षात वो कृष्ण तुम्हारा पक्ष में है आज तुम्हारा इतना कष्ट सोचने वाला बात है कृष्ण स्वयं तुम्हारा पक्ष में है और तुम्हारा जिंदगी में इतना कष्ट तुम लोगों का जिंदगी में कोई वनवास है और स्वती सावित्री ओ लक्ष्मी जैसी वो द्रौपदी का वस्तहरण बारह साल वनवास ये सब तो हैरान की बात है कैसे हो पाया इसी का विचार जितना सारे पहुंचे हुए संत महात्मा अपना अनुभव के द्वारा पुष्ट ये सब बात धीरे धीरे विचार करके बताते हैं भले ये कष्ट नहीं है वास्तविक है जो पांच पांडव का जो कष्ट है पूरा इतना कष्ट है इतना कष्ट है पहले से शुरुआत से लेकर अंतिम तब देखो पांच लड़का को मार डाला कातिल कर दिया अशोकमा ने कल बताया था ऐसा कष्ट है फिर भी वो किस् को नहीं छोड़ा कभी बोला नहीं किस्णु क्या है तुम साक्षात भगवान हो हमारा साथ हो और हमारा ऐसा हमारा जिंदगी में ऐसा ऐसा मुसीबत है ऐसा कभी बोला कभी नहीं बोला क्योंकि इसमें एक विचार है ठाकुर जी निजी जन अपना आदमियों को ऐसा अवस्था में डालकर जगतवासी को शिक्षा देते हैं क्योंकि कष्ट नहीं है पंच पांडवों का जिंदगी में तो दुख कष्ट कुछ नहीं है क्योंकि दुख और कष्ट का व्याख्या पहले ही हम कर दिया कृष्ण भगवान का जो चिंतन का अभाव इनके जिंदगी में है नहीं भगवान को भूल जाना ही कष्ट है ये तो है नहीं हर वक्त हर वक्त इन लोगों का जिंदगी में कृष्णो ही कृष्ण जहां देखे जो कुछ भी करे कुछ भी विचार करे उसमें कृष्ण छोड़ कुछ है नहीं तो किष्ण परम सुखद स्वरूप है किष्णो स्वयं सुखद स्वरूप है इसलिए एक संत महात्मा उसका पास कोई संपत्ति नहीं है लेकिन सबसे दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति है कृष्ण उसको लेके जंगल में बैठे रहते आनंद से घूमते हैं कोई कष्ट नहीं क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा संपत्ति तो है कृष्ण परम सुख स्वरूप सुख की निलय है सुख की आकर है तमाम दुनिया में जो सुख बोल के जो चीज तो महसूस करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम ये सुखों का सोर्स है कृष्ण कृष्ण छोड़कर और परम सुख की जो निदान है सोर्स है कोई नहीं इसलिए पांच पांडवों का जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है आप देखते हो इतना कष्ट है पहले भी हम कह चुके एक संतों का जिंदगी में बड़ा अभाव मठ नहीं है महाराज मठ नहीं किए कुछ नहीं है ऐसा देखते हो हम ऐसा विचार करते हैं बड़े बहुत सारे अभाव आप देखते हो संतों का ये नहीं है वो नहीं है लेकिन पहुंचा हुआ संत जो है उसका जो उसका तो एक चीज का कोई अभाव नहीं है किसी चीज का तो अभाव है ही नहीं दिल में अगर आप सोचो कि अभाव है ठीक है अभाव है लेकिन भाव का कोई अभाव नहीं है हृदय में जो भाव है वास्तव भाव भाव का कोई अभाव हो जाए महाराज उससे बढ़कर नंगा कोई नहीं है सबसे बड़ा भिखारी वो है जिसका दिन न जिंदगी में, में भाव का अभाव है भजन में आए हैं लगे हुए हैं कुछ कुछ सब कर रहे लेकिन भाव का अभाव है ये सब मठ मंदिर जो है प्रचार के लिए स्थापित किया गया बड़ा दुख की बात है ये सब मठ मंदिर जो है प्रचार के लिए स्थापित किया गया कहा वो वैष्णव लोग हम तो रोते रहते हैं कहाँ परम गज केशवी महाराज आ जाओ कहाँ पर हमें उसी दर्ग सिंह महाराज आ जाओ ऐसा रोते रहते हैं क्योंकि वो लोग वो लोगों के बिना मेरा दिल में आनंद नहीं होता आज जो समाज है इसमें मेरा कोई आनंद नहीं ऐसे तो अंदर में अंतर में हर वगत इन लोगों का संग चलते रहता है गुरुवरों का फिर भी प्राकट्य में भी हम हमारा इच्छा है कई बार मैं प्रार्थना करता हूं केशव महाराज जी को आप जैसा संत आ जाओ आप आने से समाज का थोड़ा अब ऐसा हो गया कोई इस बारे में सायंकालीन ऑब्जर्वेशन में हम बताएंगे प्रचार किसको बोला जाता है आज हालत कैसा है ये सब विषय में हम थोड़ा चर्चा करें तथ्य अनुकम्प्याम सुसमीक्ष बुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृद्बाद बिदोधत नमस्ते जीवे तो भक्ति पद सौदा ऐसे भागवत में लिखा है मुक्ति पदे सौदाय भग इसके बारे में स्वयंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे ये मुक्ति पद लिखा हुआ है लेकिन चैतन्य महाप्रभ के सामने सार्वभम भट्टाचार्य जी भक्ति पदे जीवे तो भक्ति पद सदाए भाग ऐसा व्याख्या की लेकिन ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभ असंतुष्ट नहीं हुए संतुष्ट हुए किस लिए भागवत का एक भी शब्दों को परिवर्तन करना नहीं चाहिए एक भी लेकिन इधर जो परिवर्तन है ये प्रेम के द्वारा परिवर्तन इसमें कोई दोष नहीं होता ये प्रेम के द्वारा जैसे त्रिनाद विष्णु चिन्हो तौर रीव सहिष्णुना ये श्लोक का ये ऐसा ही था लेकिन एक भक्तों ने इसको चेंज करके विष्णु लिख दिया था था का बात पास शिकायत आ गया था। और ये, ये अधिकारी जी आपका ये चेंज कर दिया तीनाध विश्व सोषुना था और रुप, रुप सुना लिख दिया फहुपाद ने मुस्कुराया बोला ठीक ही लिखा अरे कितना सुंदर भाव है गुरु वैष्णव का क्या भाव है साक्षात ठाकुर जी को ठाकर भगवान को सर झुका पड़ता साक्षात जो भगवान है श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी को सिर झुकाना पड़ता संत महात्मा का जो भाव है इस भाव का आगे ठाकुर जी को सिर झुकाना पड़ता कई उदाहरण है एक नहीं जो भी है आज कुंती देवी का ये जो ऐसा स्थिति काल हम कह चुके उत्तरा सायनकालीन अधिवेशन में जो बात हम छोड़ दिया अभी चर्चा सायनकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे ये जो आपका कुंती देवी का जिंदगी में जितना कष्ट अभी भी कष्ट का कोई अंतिम दशा नहीं शेष अभी भी कष्ट चल रहा है अभी भी चल रहा है यहां देखो उत्तरा देवी भागी हुई आई और कृष्ण भगवान को प्रार्थना किए हमारा ओड ऐसा आ रहा है पांच पांडवों का जो खानदान है इसमें जो शेष जो संतान बीज ठाकुर जी कृपा करो ये ना नाश हो जाए हम मर जाए वाला वाला हम मर जाए उसके कोई नुकसान नहीं नहीं ठाकुर जी ने उत्तरा का गर्भ में प्रविष्ट हुआ ठाकुर जी का कैसा करो ना हो के संतान बीज अर्थात परीक्षित महाराज को रक्षा कर दिया परीक्षित महाराज को रक्षा कर दी और ये सब समस्या का समाधान करने का बाद जब ठाकुर जी समस्या का समाधान हो गया अब ठाकुर जी दारुका को जा रहे दारुका का ओर जा रहे और दारुका का ओर जब जा रहे है तो कुंती देवी स्तुति शुरू कर दी कुंती देवी बुआ कुंती देवी बुआ लगता है अब बुआ का कई बार भगवान श्री कृष्ण बार बार बुआ का पैर छो के दंडवत करते अपना सर को बुआ जी का चरण में रख कर दंडवध करते ठाकुर जी ये तो साक्षात भगवान लेकिन बुआ जी जो है कुंती देवी इतना प्यार करते इतना स्नेह है जो गले लगा के प्यार करते चुम्मन करते आज बुआ जी का क्या हुआ के बुआ जी लंबा चौड़ा स्तुति करना शुरू कर दिया वो बुआ जी है जो आज लंबा चौड़ा स्तुति करना शुरू कर दिया पहले तो यह सब नहीं किया पहले गले लगाया चुम्बन किया कैसे है तू बता कृष्ण ऐसा आज स्तुति किया स्तुति करते करते क्या दो चार शब्द हम बताएंगे बहुत लंबा है कुंती देवी का ऊपर कुंती स्तुति का ऊपर एक किताब भी निकाल चुका इसी गोर पूर्णिमा में कुंती देवी का स्तुति के ऊपर एक किताब निकला बांग्ला में निकला हिंदी में हो नहीं पाया अभी बड़ा भारी पूरा विचार उसमें है गंभीर विचार कुंती देवी अभी कह रहे नमसे पुरुषम तो आदमी स्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूता अंतर्वाहीवस्थित नमसे पुरुषम ईश्वर प्रकृति पर अलक्षम सर्वूता अंतर्वाहिवस्थित कुंती देवी कह रहे हैं अभी वो बुआ जी कह रहे हैं कि नमसे पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम आज कुंती देवी श्री कृष्ण को भगवान बोल के स्तुति कर रहे तो ईश्वरम तो त्व त्व आद्य ईश्वरम ईश्वर नहीं है अनादि अनादि अनादिरादि गोविंद बोला ना ब्रह्म संहिता में तो आप जो है ये आदि तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम प्रकृति का परे है ठाकुर जी अलक्षम सर्वभूतान अंतर बाहिर अवस्थितम अंतर और बाहिर हर जगह ठाकुर जी उपस्थित है जीवो का अंदर में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं बाहर में भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं हर वस्तु में ऐसा कोई जगह ही है नहीं जहां ठाकुर जी है नहीं लेकिन अलक्ष नो बॉडी कैन सी देखना संभव नहीं कैसे देखे कैसे देखे अगर ठाकुर जी इधर खड़ा हुआ है अभी अभी इसी वक्त आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ठाकुर जी अगर इधर खड़ा हुआ है किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा बोले प्रमाण दो कैसा ठाकुर जी है दिखाई नहीं पड़ेगा नहीं शास्त्रों का असली विचार हमारा हमारा ख्याल से सुने नहीं है बाजार का कथा सुने हम हाईम हंड्रेड परसेंट सियोर अबाउट इट निश्चित आप लोगों का सत्संग वस्तव नहीं हुआ जब बामन महाराज जी थे अवस्था बामन मोहार तो बहुत सारे कथा अब तो कथा का अभाव स्क्यारिटी दुर्भिक्ख लग गया कथा का कीर्तन का बड़ा दुख होता है हमारा इसीलिए हम मठ नहीं बनाए क्या करें मठ बना क्या करे बना के इसका प्रमाण दे दे ठाकुर जी अगर सामने उपस्थित है तो ठाकुर जी अगर दर्शन देना चाहे तो दर्शन दे सकता है अगर हजारों आदमी हैं उसमें ठाकुर जी अगर चाहे कि एक आदमी इसको दर्शन दे हजारों आदमी उपस्थित है उसको एक आदमी को दर्शन दे दे एक प्रमाण हम दे दे बल्कि ऐसे बोले चैतन्य महाप्रभु जब पुरुषोत्तम धाम में लीला रचा रहा रथे यात्रा का टाइम उस टाइम पे सातों संप्रदाय में घूम घूम कर चैतन्यमा को नृत्य कर रहे लेकिन दो एक आदमी को पता चला कि सातों संप्रदाय में सातों संप्रदाय जुगपथ एक ही साथ नृत्य कर रहे किसी को पता नहीं चला एक एक संप्रदाय जो है वो सोचता है कि हमारा संप्रदाय में प्रभु है दूसरे संप्रदाय सात संप्रदाय है सात संप्रदाय का सात संप्रदाय में जितना सारे भक्त लोग नृत्य कर रहा है उसका विचार है कि प्रभु हमारा हमको हमारा पर कृपा करके हमारा संप्रदाय में नृत्य कर चारों गोष्ठी हुआ सातों सात गोष्ठी पे सात गोष्ठी पे नृत्य कर रहा है लेकिन एक ही साथ नृत्य कर रहा है सात गोष्ठी पे सात रूप पकड़ कर चैतन महापुर राजा देखा तो रुद्र राजा सर्व सर्व भट्टाचार्य जो दो एक आदमी देखा किसी को पता नहीं चला और एक उदाहरण दे दे कितना उदाहरण दे बोले पानी हाटी में जब दोधी चीड़ा उत्सव होता ना सुने हो कभी नहीं सुने हो दही चीड़ा का उत्सव होता नित्यानंद बाबू उत्सव कराया था बहुत दिन पहले वही पानी हाटी में जो दोधी चिड़ा उत्सव हो रहा था उसी टाइम पे नित्यानंद बाबू पेड़ का नीचे बैठा ऐसा सुंदर करके बैठ के चैतन्य महाप्रभु को बुलाया अपना भैया को भैया है ना गोरंग कौन है चैतनंद चो, भाइया है नित्यानंद वो बुलाया प्रभु आजा जाओ इधर अब प्रभु जो आ गए आके बैठ गए नित्यानंद के बगल में और प्रभु जी के साथ बात कर रहे हैं अब बाकी आदमी सोचिए पागल हो गया क्या किसका साथ बात कर रहे हैं? और दही चिड़ा, दही चिड़ा को ऐसा हाथ में मिक्स करके बनाकर दही चिड़ा, इसको ऐसा कर, केला का साथ आम का साथ दही का साथ ऐसा ऐसा करके और एक एक ग्रास लेके ऐसा करके दे रहे हैं आदमी लोग दे रहे पागल हो गया क्या क्या कर रहे है प्रभु ऐसा करके ले रहा खाओ खाओ खाओ ऐसा और नीचे भी जमीन में गिर रहा किसी को पता नहीं कि चैतन्य वहां पर आ गया उधर बैठा हुआ है नितन वो खिला रहे हैं उसको ऐसा करके कई उदाहरण है हजारों उदाहरण है शास्त्र में इसको बोला जाता है गुप्त सिद्धांतों भगवान का शक्ति अनंत है लेकिन अनंतों में तीन भाग है जीप शक्ति चित शक्ति और माया शक्ति विष्णु शक्ति पराप्रक्ता खेत व्याख्या अथा पर अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋषि ऐसा विचार है लेकिन भगवान का शक्ति को मोटा मोटी तीन भाग विभक्त करो विभाग करो लेकिन शक्ति तो अनंत है ये तीन शक्ति आपको दिखाई पड़ता है तीन भाग लेकिन ये तीन भागों में अनंत तो शक्ति है ये शक्ति का अंदर एक शक्ति आता है संदर्भ में स्वामी लोग ने लिखा है उसमें विचार करके शास्त्रों का इसका नाम है स्व प्रकाशता शक्ति क्या नाम है इसका नाम है स्व प्रकाशता शक्ति स्व प्रकाशता शक्ति की माने क्या है अगर अपने को प्रकाश करना चाहे तो प्रकाश करे इसका नाम है सौ इसलिए हम शिक्षित समाज में बोलते हैं कभी कभी जे ठाकुर जी तुम्हारा नजर का बाहर रह सकता है तुम अगर सोचो गुरु वैष्णव भगवान गुरु वैष्णव भगवान का ऐसा क्षमता है तुम अगर सामने भी आओ दंडवत करो तुम उसका स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाओगे वो धोखा दे देगा गुरु वैष्णव अगर जाने तुम्हारा अन में काला है तो वो तुम क्या धोखा दोगे वो धोखा दे देगा जा। इसलिए हम शिक्षित सम्मान में कहते रहे के, रहते हैं जे गुरु वैष्णव जो है भगवान जो है गुरु वैष्णव भगवान जो है दे कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बींग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्ग कौन समझाएगा? कोई यही नहीं समझने वाला है कोई समझने वाला गुरु वैष्णव हर हालत में अपना स्वरूप को तुम्हारे सामने छुपा सकता है छुपा के रखेगा तुमको खुलेगा नहीं तुम आदमी समझोगे तो आदमी है हमारा भी खाता पीता है गुरु वैष्णव तुम्हारे सामने छुपा सकता है अगर कृपा हो जाए ठाकुर जी सोचे कि इसको हम दर्शन दे दे गुरु वैष्णव सोचे तो दर्शन दे सकता तुम्हारा हृदय अगर निर्मल है पवित्र है दर्शन दे सकता तो अलक्षम सर्वभूतान सबका सामने ठाकुर जी ये जो अलक्षम सर्वभूतान अंतर वह अवस्थितम ऐसा कोई जगह ही नहीं जहां ठाकुर जी नहीं है लेकिन हर आदत में ठाकुर जी तुम्हारा सामने छुपके रह सकता दर्शन नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारा हृदय ऐसा नहीं हुआ आज आप होगा तो दर्शन देंगे कुंती देवी किंतु बहुत सारे व्याख्या आए एक कुंती देवी की स्तुति लेके एक महीना तक चर्चा हुआ ऐसा कोई रसिक व्यक्ति हमारा जिंदगी में नजर नहीं आया एक भी चाहे बड़ा बड़ा हम देखा सन्यासी आदि सब देखा सबका चरण में दंड हुआ रसिक भक्त दुनिया में सुदुर्लभ है रसिक जैसा अंतर्वहार में रस ही रस अप्राकित बहुत मुश्किल से मिलता है यह बताया गया माया जवनिका छन्नम्खम अव्ययम न लक्ष्य से मूड़ो दृशा नटू नटु धरो यथा माया जवनिका छन्न मधुक्षजम अव्ययम न लक्ष से मुड़ो दिशा नटू नटू धरो इस बात को हम दो चार दिन पहले थोड़ा स्पष्ट किए थे जैसे पुतली नाच होता है ना व्याख्या किए थे ना सुतली का द्वारा पुतली नाच होता है और किसी को पता नहीं पुतली किस न कुंती देवी बोला माया जबनिका छन्न माया के एक पर्दा आपका सामने माया देवी डाल दिया माया देवी आपका सामने एक पर्दा डाल दिया और पर्दा का पीछे ठाकुर जी है जब तक ये पर्दा को हटाना हटा हटा, हटा, हटा दिया नहीं जाएगा तब तक दर्शन नहीं होगा ऐसा करके कुंती देवी प्रार्थना कर रहे आप परमहंसान बजे परमहंसान मुनिनाम अमलमात्मा नाम जब परमहंस है ये लोग भक्ति युग के द्वारा हर वगत आपका दर्शन करते रहते आपका साथ आपका हर वगत आपका दर्शन करते रहते बचेन परमहंस परमांग्षा, परमहंसान परमहंसान मुनिनाम अमलम भक्ति योगो विधान कथम पश्य मोहि स्त्रिय हम स्त्री जाती है ऐसे बुद्धि कमल हम कैसे आपका दर्शन करें क्योंकि जो आप भक्ति योग के द्वारा भक्ति योग के द्वारा जो विशुद्ध हृदय वाले जो परमांश गुरु वैष्णव है आ, भक्ति योग विधान्थम जो आप अवती आप जो आए हो जगत में ये लोगों का कृपा करने के लिए और हम कैसे आपका दर्शन करें कृष्णाय वासुदेवायो वासुदेवाय देव ही नंदनाय नंद गोपकुमारायो गोविंदायु नमो नमः कृष्णाय वासुदेवायो देव की नंदनायच नंद गोप कुमार आयो गो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवायो देवकी नंदनायच आप सर्वभूत में सर्वो हृदय में आप उपस्थित हो इसलिए बासु बासुदेव हर हृदय में जो रहता है उसका नाम वासु हर हृदय में जो जिसका बासा है उसका नाम बासुदेव हमारे हृदय में ठाकुर जी है दिखाई नहीं पड़ता क्यों भले कीर्तन में ऐसा है कीर्तन में ऐसा है तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम कीर्तन करते रहते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता मारा हमारे हृदय में नहीं है रहा तुम्हारा हृदय में लेकिन तुम्हारा हृदय के बारे में तो कोई पता ही नहीं चलता है, ये है कि नहीं भक्त हृदय सदा गोविंद विश्राम सबका हृदय में है लेकिन भक्त का हृदय में विशेष में प्रकट है आपका हृदय में है चुपचाप है पैसी इसका बारे में चर्चा करेंगे अधिवेशन में तो कृष्णाया वासुदेव आय देवकीनंदन आयो देवकी नंदन आय देवके नंदन बोलते हैं और नंदो गोप अब कई कई बोलते हैं नंदो गोप कुमार देवकी नंदन आये कभी कभी सब आदमी लोग, लोग बोलते हैं कि ये तो वसुदेव का लड़का है देवकी और वसुदेव लेकिन किसी को पता नहीं कि नंदो नंद महाराज का भी लड़का है नंदो महाराज का भी लड़का नहीं नंद महाराज का ही लड़का वो कैसे शास्त्र में बोला है जे नंदात्मजो शास्त्रो में विचार है नंदात्मजो कृष्ण का नाम एक है नंदात्मजो नंदात्मजो का मतलब नंदो का एकदम खास बेटा वास्तव वसुदेव जी का बारे में ऐसा नहीं नंदो महाराज के बारे में है नंदात्म जो नंद का ही लड़का तो इसीलिए बताया गया कृष्णा वासुदेवाय देवी नंदन आय छ नंद गोप कुमाराय गोविंद आयो नमो नमः नमः पंकज नमः नम पंकज मालिने नमह पंकज नेत्रो नमस्ते पंकजांग्रहे भगवान का चरण कमल का वर्णन करे तो कैसे करोगे चरण कमल मुख कमल हस्त कमल और कोई उदाहरण तो है ही नहीं दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जिस जिसको सामने रखकर आप बोलोगे ठाकुर जी का चरण चरण ऐसा है तो बोलने से क्योंकि है ही नहीं कोई वस्तु दुनिया में तमाम दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसको सामने रखकर आप कह सको कि ठाकुर जी का चरण कमल ऐसा सुंदर है बोल नहीं सको कोई एक वो तो है ही नहीं दुनिया में ठाकुर जी का मुखमंडल का तुलना करो तो संभव नहीं कि किस चीज का था तुलना करोगे कुछ तो है ही नहीं वस्तु तो। और जो कुछ भी ये जो शास्त्रोकारों ने बताया हाँ इतना तक कह सकोगे ठाकुर जी का चरण कमल कमल का मुताबिक इतना तक कह सकोगे ना चरण कमल मुख कमल हस्तकमल इसका आगे कह नहीं सकोगे कोई उदाहरण तो है ही नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का रचना करते करते रामायण का रचना चल रहा है चित्रकूट पर्वत और राम जी का आविर्भाव हुआ अभी और राम जी का जो आविर्भाव है राम जी का आविर्भाव को दर्शन कर रहा है कौशल्यानंदन और राम जी का जो आविर्वाह हुआ राम जी का सुंदर जो देख के पागल हो गया तमाम दुनिया ब्रह्मा शंकर आदि आए राम जी का चरण दर्शन कर लिया आह गौरंग महाप्र के दर्शन करने के लिए आए कितना देवता लोग सची मैया नहीं ये बात को खोली है ना थोड़ा मिस्रो जगन्नाथ मिस्रो को कह रहे हैं हमको पता है नहीं कौन कौन आके घर में चिल्ला चिल्ला कर स्तुति कर रहे घर में बहुत भीड़ हल्ला चिल्ला हो रहा है जगन्नाथ मिश्रो कह रहे हैं कि ये लड़का को आपका ये जगन्नाथ जगन्नाथ मिश्रो को कह रहे हैं कि सचि देवी जो ना जाने कौन सब आ रहा है दिव्य रूप आके ये घर में सब दंडवत करता है ये हमारा लड़का को निमाई को बोले कुछ भी हो हमारा लड़का का मंगल ना हो जाए बात इतना काफी है कोई भी हो सिद्ध महात्मा गंधर्व किन्नर देवता लोग ब्रह्मा शंकर सब आते रहते आके दंडोर करते निमाय को ऐसा है राम जी को <coughs> राम जी का दर्शन करने आए हुए सारे तमाम दुनिया का जितना सारे और तुलसीदास जी हैरान हो गया अब तो राम जी का आविर्भाव हुआ इतना सुंदर रूप है अब हम जो रचना करने बैठे हैं कैसे लिखे जगतवासी को कैसे चकाए कि राम जी का रूप जो है ऐसा है। राम रूप यहां तक भी रावण भी ऐसा बताया राम को बोला था मरीच किसी ने बोला अरे तुम ऐसा काम करते सन्नास का वेश बनाना क्या दरकार था तू राम का ही रूप बना देते रावण ने आंखें मुतके बोला अरे राम जी का रूप कैसे पकड़े क्योंकि जो जो मायावी है मायावी लोगों को किसी रूप पकड़ने के लिए का पिशाच हो राक्षस कुछ भी हो दैत्य दानों जो माया जानता है ना जैसे पुतना किसी रूप को पकड़ने के लिए पहले वो रूप का ध्यान करना चाहिए ध्यान से सुनो मेरा बात को कोई भी रूप व मायावी भी, माया भी है ना वो मायावी अगर किसी रूप को पकड़ना चाहते हैं हम इस रूप पकड़ के जाएंगे तो पहले आंखें मुद के उस रूप का ध्यान करना चाहिए जानते नहीं हो ये सब बात सुने ही नहीं कर पुतना जो है पुतना राक्षसी है रुद्रासन वो सुंदरी एकदम लक्ष्मी जी का रूप पकड़कर आई थी कोई भी अगर कोई रूप पकड़े मारीच आया था ना क्या सोने का हरिण का रूप तो जिस रूप पकड़े उसका ध्यान करना पड़े जड़ जगत से हम एक मिसाल दे दे उदाहरण दे दे ये जड़ जगत में ही आपका उदाहरण है आपका आंखे आप, आप लोग तो आंख को फोड़ के रखा है ना द, दर्शन कैसे होगा किसी आदमी ने देखे होंगे जिसको बोलता है कैमेलियन कैमेलियन जानते तो, गिरगिटी गिरगिटी देखे पैर पैर में गिरगिटी रहता है उठता है पेड़ में और जिस पेड़ में जाए हरा भरा रहे तो उसका शरीर का कलर उषा का हो जाए पीला पीला पेड़ रहे तो पीला हो जाए हरा पेड़ रहे तो उसका शरीर का रंग हरा हो जाए जिस जगह जाए पहले वो जो कैमेलियन है अंग्रेजी में कैमेलियन बोलता है गिरगिटी वो पहरे क्या करता है आंखें मुतके बैठ जाता है उसी रूप का ध्यान करें, वो कलर हो जाता है चेंज बॉडी का कलर चेंज हो जाता है तो जड़ जगत में ऐसा मिसाल है उदाहरण है किसी को किसी ने देखा ही नहीं ऐसा सुधार उदाहरण है तो ये जो है आपका रावण बोला हम कैसे राम रूप का ध्यान जब भी अब राम रूप का ध्यान करने बैठे हमारा दिल में जितना बदमाशी ऐसा छूट जाता है राम रूप देखकर मैं मजगूल हो जाता हूं वा, वा हमारा बदमाशी नहीं चलेगा इसीलिए राम रूप कैसे हम ध्यान करें राम रूप का ध्यान जो करे एक पल भर के लिए उसका तो मंगल ही मंगल तुलसीदास जी राम रूप का दर्शन राम रूप का वर्णन करने के लिए सोचे कि सूरज भगवान के साथ इसका तुलना थोड़ा कर दे बाद में सोचा दत्त ये होता कैसे सूरज तो उतना जल उतना तेज है और तेज वस्तु का साथ रामचंद्र का श्रीमुख जो का तुलना करे तो ये ठीक नहीं है चलो ठीक है चंद्रमा का साथ तुलना कर दे और चंद्रमा का साथ तुलना करने वैसे चंद्रमा का ओर देखा हरिए इतना कलम है, काला काला धाग है दू? चंद्रमा का साथ कैसे तुलना करे इतना सुंदर राम जी का अंतिम में क्या हुआ अंतिम में तुलसीदास जी हार गए तुलसीदास जी हार गए और अंतिम में बोले रघुवर के मुख समान रघुवर के मुख समान रघुवर मुख बनिया ऐसा सुंदर गाना है तुलसीदास जी रघुवर के मुख समान रघुवर मुख बनिया रघुवर का मुख कमल का वर्णन कैसा है जैसा रघुवर का मुख है ऐसा ही अर्थात व्याकरण जी लो जिन लोगों ने पढ़ा है वो उपमान और उपमा समास उपमान और उपमा समास वो दोनों एक हो गया रघोबर का मुख कैसा है मुख कमल और जैसा रघोबर का मुख है आप जैसा आप ही हो और कोई तुलना नहीं है ऐसा करके बड़ा सुंदर विचार आता है तो उपाय नहीं है कुंती देवी हार के बोल दिया कि क्या लिखे नमह पंकज नाभायो हो नमह पंकज मालिने नमह पंकज नेत्रायो हो नमस्ते पंकज आंग्रह ऐसा करके ठाकुर जी का चरण कमल इसलिए हम बोला था एक इन्वर्टर रखना चाहिए कोई भी सिंसियरिटी नहीं है किसी का मामूली से पैसा है एक इन्वर्टर रखना चाहिए ध्यान नहीं तो किसी भी चीज का वर्णन करे तो वर्णन करने के लिए उपमा तुलना देना चाहिए ना तो या कुंती देवी पद्मों का साथ पद्म फूल का साथ तुलना दिया नमह पंकज ना भाई नमह पंकज मालिने नमा पंकज नेत्रायो नमस्ते पंकज आग्रह पंकज आंग्रहे तुम्हारा ना पंकज का तुमने पंकज ना तुम्हारा ना भी फूल जैसा है और तुम्हारा नेत्र जो है वो भी पद, पद्म फूल का पद्म नेत्रो पंकज अंग्रहे अंग, अंग्री मतलब चरण तुम्हारा चरण कमल पदों का माफी ऐसे ही बोल दिया और बहुत सारे श्लोक है इसमें हम दो चार उठा के बस छोड़ देंगे क्योंकि उपाय नहीं भले जब इतना सारे मुसीबतें आप आया हमारा जिंदगी में हर अवस्था में आपका दर्शन मिला मिला ना कु देवी का बहुत सारे स्तुति है हम बार बार बोल रहे सारे विचार करने वाला बात बहुत सुंदर लेकिन दो एक हम बताएंगे इधर लिखा हुआ है बिपदो, बिपदो संतुता सस्य तत्रो तत्रो जगद गुरो भवतो दर्शनम यद सद अपनुर्भव दर्शनम बल्चन हमारा जिंदगी में विपद आ जाए कभी ऐसा पागल है ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी हमको बड़ा बारी मुसीबत ला दो हमको समस्या चाहिए कुंती देवी कह रहे हैं कि विपदो हो संतुता शत्र हो जगत गुरु भव तो दर्शनम सात अपन भव दर्शनम जितना सारे मुसीबत है ठाकुर जी हमारे पास भेज दो हम हमें इतना प्रार्थना आपके चरण में कर रहे हैं ये जितना मुसीबत है आप भेजो हमारे सामने क्यों मतलब मुसीबत में आपका दर्शन होता है मुसीबत में ही तो आपका दर्शन हुआ जितना सारे हमारे जिंदगी में मुसीबत आया सारी मुसीबत जितना सारे मुसीबत आए आते मुसीबत आते रहते हैं तो उसमें आपका दर्शन होते रहते हैं इसलिए हमको मुसीबत चाहिए आज आप सोचते हो कि हमारा समस्या समाधान हो गया आप इसी विचार लेकर आप रथ में अस्थित रथ सवार होकर आप दारिका का ओर जा रहे दारिका को जा रहे लेकिन असली विपत्त तो आज ही है आप सोचते हो कि जितना सारी समस्या है हंगामा सारे खत्म हो गया क्योंकि युद्ध खत्म हो गया कुरुक्षेत्र तो युद्ध खत्म हो गया कौरव लोग सब मारे गए और राज्य राजधानी सब आप ही का ही तो है और क्या मुसीबत है जितना सारे राज्य राजधानी है अभी बैठो और मौज मारो समस्या तो को समाधान सारे शत्रुओं का विनाश हो गया लेकिन कुंती देवी कह रहे हैं कि असली मुसीबत तो आज ही शुरू हुआ आप जा रहे हो दारका को जा रहे हो कि असली मुसीबत तो आज ही है क्यों बोले आज तो आप जा रहे हो हमारा मुसीबत नहीं है और मुसीबत नहीं तो आप दर्शन नहीं दोगे नहीं तो भाग्य आओगे कितना सारे मुसीबत आते रहे दोपोजी का बस्तरन दोपो का बस्तोहरण से लेकर जब दुर्योधन ने बदमाशी करके दुर्वासा मुनि को बोले दुर्वासा मुनि को बोले ए, जो एक बर आप दे बर देना चाहते हो क्या करो आप आप पांच पांडव जहां है पांच पांडवों का उधर जाओ दस हजार शिष्यों के साथ भोजन मनाओ भोजन करने के लिए जाओ वो जानते हैं जाएगा ऋषि तो गुस्सेदार है बाबा अब भोजन नहीं दे पाएगा कहाँ देगा जंगल में खोदी है पांच पांडव तो जंगल में है ना तो वहां इतना आदमी का भोजन कैसे बनाए तो जानते हैं इससे दुर्योधन दुष्ट है बदमाश अब बोले काम करो ऋषि जी एक बाह करना है बोले कौन सी कि आप पांच पांडवों को उधर भोजन करना है जाओ बट ठीक है हम जाएंगे और दस महाराज शिशुओं का साथ पूरा फुल ट्रुप्स अब पहुंचे उधर पहुंचने के बाद ज्योतिषिर महाराज बोले पधारो महाराज कहो कैसे अब बोले एक काम करो भोजन बनाओ हम आके पाएंगे अब जमुना को चले गए थोड़ा साधन थोड़ा नित्य नियम करके आए जमुना जमुना जी से और नित्य नियम करने के लिए गए और यहां तो द्रौपदी का रुपना आ गए हम कैसे भोजन दे अब बोले दस सब सिशो लेके आए हैं और भोजन नहीं दे पाएगा तो अभी अभी सब देखे जला देंगे सांप दे देंगे अब क्या समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा और द्रौपदी रोन रही है अब दारिका ना तुम बोझ सुन समझो हम क्या करें अब हमारा भोजन का पहले भी आ जाता तो एक थाली ऐसा मिला उस थाली से जितना हजार लोग आए लाखों लोग आए उसका भजन हो जाए लेकिन द्रौपदी जी खुद भोजन हो गया समाप्त तो वो थाली और काम नहीं देगा ऐसा एक थाली है जिस थाली लाखों करोड़ों आदमी आए तो भोजन करते करा दे लेकिन अब तो द्रोपदी का भोजन हो गया तो नहीं। तो रोना शुरू कर दी दारकानाथ सो जा गया कहा दारिका वहां से झट से आ गया बोले क्या हुआ हमारा भूख लगा है भोजन दो और द्रौपदी मैया बोले एक तो एक तो हमारा खुद का दुख है और ऊपर से तुम्हें सब अरे कहा से भोजन दे भोजन नहीं है कुछ जबी तो आपको है बुलाए कुछ होगा देखो आ, क्या होगा हम जंगल में है न कुछ होगा देखो कुछ नहीं है कुछ नहीं है सब मतलब देखो तो सही कुछ है जाके देखा एक साग का टुकड़ा इतना सा जैसे तुलसी पत्ता का टुकड़ा पड़ते लेके आओ यही तो मिल गया दो हमारे हाथ में दिया उसको करके एक लोटा पानी पी लिया बोल एकदम जैसे भोजन के बाद आता है ना ढेक आता है ना आ करके कर दिया वहां दस हजार ऋषियों का साथ जमुना में कर रहा था नित्य नियम बोले ऐसा पेट कैसे भर गया वो लोग आ आ करते रहे हमारा पेट भर गया अब तो इतना दस हजार आदमियों का भोजन बनाया बेचारा सारे खराब हो जाएगा उधर से ही भागा ऋषि सारे भागा दस हजार शिष्यों को लेकर उधर से जमुना जी से ही भगा अब आया ही नहीं ऐसा ठाकुर जी है तो एक एक करके उदाहरण दे दे सब जितना सारे समस्या आया सब समस्या में ठाकुर जी समाधान करने के लिए खोद पधारे पहुंचे अब आप ठाकुर जी आज जा रहे हैं है कहा गुलूक या दारका ना दारका को जा रहे तो कुंती देवी ऐसा प्रार्थना कर रहे कर रही है को एक काम करो हमको मुसीबत भेजो बहुत सारे समस्या क्योंकि मुसीबत में हमारा दिमाग ठीक रहे तुम्हारा चरण में हमारा मन रहे और आप तो कृपा करने के लिए जरूर आओगे क्योंकि हम देख लिया बहुत बहुत हम विचार करके देख लिया जितना सारा समस्या हो आप आया भा, भागे दौड़े आए तो हमको समस्या दे दो आप दुनिया का कोई आदमी कोई समस्या मांगे नहीं मांगे और एक श्लोक को व्याख्या करके फिर आगे चलेंगे बल्च यहां व्याख्या है कि सुंदर जन्मय सजी मदहमान अविदातुम वी तम कि गोचरम जन्म सर्ज्रुत श्रीधुमदम नर्हति अविधा वही तम किंचन गोचरम जन्म सूज श्रुत श्री भी रेधुमदअ अपम कुंत देवी कह रही के देखो दुनिया का आदमी सारे अहंकार में भरपूर है है ना सारे आदमी सबका अंदर में अहंकार है किस बात के अहंकार है बल्कि एक तो है जन्म चारों चीज लेकर अहंकार हो सकता आजकल का जमाने का आदमी ऐसा हो गया बिना मतलब ही अहंकार आ जाए चार चीज एक तो है जन्म ऊंचे खानदान में पैदा हुआ बड़ा भारी ऊंचा खानदान में इस चीज का एक अभिमान है जन्म ओसो बड़ा बड़ी संपत्ति है करोड़ों करोड़ों पति है जन्म ईश्वर्यो श्रोतो बड़ा विद्वान है हम बड़ा विद्वान है ऐसा विद्वान व्यक्ति का अभिमान है न जन्म ईश्वर्यो श्री देखने में कितना सुंदर हूं मैं इसका अभिमान है ना जितना सारे अभिमान है विचार करके देखना घर जाके विचार करके कर देखना ये जो जन्मो ईश्वर् श्रोतोश्री जितना भी तमाम दुनिया में जितना अहंकार है ये सबका जितना सारे अहंकार है किसी न किसी चारो वस्तु किसी ना किसी का तालुका रखता ही है रखता होगा। जरूर जन्मो ईश्वर जो सूतो सी ये चारों में एक नहीं तो दो नहीं तो तीन नहीं तो सारे के सारे इस विषय में ज्यादा सा भी संबंध है तो उसका अंदर में अहंकार का प्राकट्य हो गया बिना यह सब चीज अहंकार आता ही नहीं इसे इसे संत महात्मा लोग निष्किंचन रहता है किसी चीज चाहता नहीं क्या क्या करे सब लेके ठाकुर जी का इच्छा है तो कोई सेवा तो करा देगा किसी को प्रेरणा देगा जा ओ बाबा ये कितना बड़ा बड़ा महात्मा है कुछ नहीं मानो सब हो गया जैसे रंगननाथ रंगणनाथ का मंदिर देखे रंगनाथ दक्षिण भारत और उसका भी कहानी हम बाद में बताएंगे अभी तो टाइम नहीं है वो बाबा का पास कुछ नहीं था जंगल में सत्य से सत्यजुग से ये सत्यजुग से पड़ा हुआ है जंगल में कौन रंगनाथ जी सत्युग से पड़ा हुआ है सत्य से रंगनाथ तो मंदिर तोड़ फोड़ कर एकदम जंगल हो गया सांप का पासा चारों सांप घूर रहे जंगली जानवर सुबह का टाइम में जो सूरज है किसी मुश्किल से एक आदमी जाके तुलसी और गंगा तुलसी और थोड़ा काबेरी का पानी फेंक के देखे जल्दी आ जाता कब जानवर आ जाए जंगल जमवार इतना और जो अलवार है जो अलवार ये अलवार दक्षिण भारत में जो आचार्य है उसको अलवार बोला जाता है दक्षिण भारत में तो अलवार है वो उसको देखा रंगनाथ को हर हालत में रंगनाथ का मंदिर बना के ही हम रहेंगे लेकिन नंगा बाबा कुछ नहीं है अपना भोजन पानी भी मुश्किल से मिलता है वो कैसे बनाए इसका क्या इतिहास है सुनेंगे तो पागल हो जाओ इसका इतिहास सुनेंगे तो पागल हो सारा दुनिया रंगनाथ मंदिर तिरुपति मंदिर जितना सारे मंदिर है वेंकटेश्वर बोले सारा पृथ्वी का आदमी सब मंदिर को और मंदिरों को ऊपर नजर डाल के रखा क्यों और मंदिरों में भी जितना वैभव है पूरा तमाम दुनिया में किसी जगह नहीं आज से दो साल पहले निकला था अकबर में जो कितना करोड़ों करोड़ों रुपया का सोने चांदी जेवरत है अंदर में भुगर में पुरी में मिला था पुरी में जगन्नाथ मंदिर जो है मेन जो दरवाजा है मेन दरवाजा मेन जो दरवाज़ा जहां पतित पावन का दर्शन होते रहते हैं वो जगह मुंह करके खड़ा हो तो बाया तरफ एक छोटा एक मंदिर था किसी को पता नहीं उस मंदिर के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपया का सोने का बाढ़ ठाकुर जी का सेवा के लिए रख दिया था वो संत महात्मा खाया नहीं ठाकुर जी का सेवा के लिए सोने करोड़ों करोड़ों रुपया का सारे सरकार ले लिया ऐसा ही है तो जन्म ईस जो सू ये समझ लो कि खंबा आजकल के जमाने में तो कलम का बिल्डिंग हो रहा है कलम है ना कलम उठाकर बिल्डिंग पहले जमाने में ऐसा नहीं था पहले जमाने में खम्बा अभी तो नियम अलग हो गया ना पहले खम्बा था एक राजवारी मंदिर सारे बड़ा बड़ा खंभा नजर आएगा तो खंबा का ऊपर पूरा मंदिर टिका हुआ है और जगन्नाथ मंदिर कैसे टिका हुआ किसी को पता नहीं कोई सीमेंट नहीं है कोई बाइ कुछ नहीं है सब जैसे खिलान खिलान जानते हो ऐसा सब जैसे घाट है एक घाट का ऊपर दूसरा घाट खिलान खिलान ऐसा लॉकिंग है क्या दिमाग है आजकल का कोई साइंटिस्ट है वो तो पागल हो जाएगा कैसे बनाया है? वो लोगों का बुद्धि क्या था पूरा तमाम जगन्नाथ मंदिर इतना बड़ा सब सब लॉकिंग के ऊपर एक दूसरे के साथ बाइंडिंग है कोई सीमेंट नहीं है कुछ नहीं कैसे टिका हुआ है सोचो वो लोग कम बुद्धि वाले हैं आप बुद्धिमान हो है? तो देखो कुंजी देवी के ये बात को थोड़ी सी शब्द में बताएंगे बहुत सारे हरि कथा पहले हुआ था उसमें हम ये सब व्याख्या किया पूर, पूरा जन्मो ईश्वर जो सूतो सी इसको खंबा मन के चलो खंभा इसको खंबा मन के चलो खंभा इस खंभे के ऊपर एक बिल्डिंग है खंभे के ऊपर है बिल्डिंग है ये अहंकार का घर है समझा मेरा बात विचार अहंकार का घर है अहंकार का कमरा वो कमरा जो अहंकार का है चारों खंभा के ऊपर खड़ा है चारों खंभा क्या है जन्मो ईश्वर श्रोतोश्री चारों अब ये चारों खंबा को आप फेंक दो अगर खराब कर दो तोड़ दो तो बिल्डिंग क्या करे गिर जाए क्वलप्स हो जाएगा ना चारों खंबा के ऊपर बिल्डिंग खड़ा है चारों खंबा को, चारो को एकदम तोड़ फोड़ दो तो क्या होगा उसमें टूट जाएगा पूरा क्लब्स हो जाएगा ऐसा ही गुरु वैष्णव ने पहले जब आप आओगे कोई साधु महात्मा का पास कीपा करने कीपा लेने के लिए संत महात्मा का पहला काम है आपका अंदर में जो अभिमान अहंकार का घर है पहले उसको एक लात लगाकर मिटा दे नहीं तो ठाकुर जी का पास कभी भी नहीं जा सकता संत महात्मा का काम ही है पहले कोई वास्तव कीपा लेने के लिए आए तो उसका जो अहंकार का घर है उसको मिटा दे पहले फिर वो विनम्र हो जाए और शरण में आएगा तब उसका ऊपर कीपा टिक पाएगा नहीं तो कीपा करे भी वो निकल जाए क्योंकि पर्वो तो पर्वोत तो जो, जो है पहाड़ जो है पहाड़ी चट्टी पहाड़ी इलाका जो है पहाड़ी इलाका में देखना जब बारिश होते रहते हैं तो बारिश क्या हो ऊपर से गिरकर नीचे आ जाता है ऊपर नहीं टिकता बहुत बारिश हुआ ऊपर में पहाड़ी चट्टी में पहाड़ी पहाड़ी इलाके में लेकिन सारे ऊपर बारिश हुआ लेकिन तब बारिश जाके नीचे चला गया ऐसे आपका ऊपर किपा आते रहते हैं गुरुवेशा करते हैं लेकिन किपा कैसे टीके अहंकार है और पर्वतों का ऊपर गिरा और सारे किपा नीचे चला गया खत्म हो गया इससे तिना तो जब तक ना हो तब तक वास्तव कृपा प्राप्ति करना संभव नहीं है जब तक तिनाद विभाव सिद्ध हो जाए तब वास्तव कृपा को आप प्राप्त कर सकोगे नॉट बिफोर दैट उसका पहले नहीं अब एक श्लोक को बता के हम आगे चलेंगे जे इसका जो विचार है ये कुंती देवी कुंती देवी कृष्ण भगवान का जो बचपन का जो लीलाए हैं, ये स्ति में है पहले कैसे कुंती देवी का वृजोधा में थी व नहीं कु देवी व्रजोधा में तो सुने होंगे जैसे आ, आपका रोहिणी मां रोहिणी माँ जो है रोहिणी माँ रोहिणी माँ का ऊपर एक छोटा सा साप था इसलिए रोहिणी मां डायरेक्ट जाके कहा वृंदावन में कृष्ण भगवान के साथ वहां नंद महाराज का भवन में रहती थी पत्नी है किसकी किसका पत्नी है रोहिणी माँ तो देव ये जो वसुदेव जी का पत्नी है लेकिन फिर भी एक सांप है छोटा सा विशाप सांप लगा था इसलिए संतान नहीं हुई बाद में ठाकुर जी ऐसे चालाकी करके संतान पैदा कर दिया सामी के दौरान नहीं जो भी है तो बड़ा आश्चर्य की बात है और वहां जाके क्या हुआ वहां ब्रजधाम में रही थी इसलिए रोहिणीमा जितना सारे मथुरावासी हैं उनमें रोहिणीमा सबसे ऊंचा स्थान क्योंकि रोहिणीमा छोड़कर किसी को ऐसा सुजग नहीं हुआ ऐसा सुजग नहीं हुई जैसे तो कृष्ण भगवान का बचपन का लीला आदि दर्शन गोदी में चराया महा बहुत कुछ किया तो यहां जो है कुंती देवी कह रही कह रही कि, कि गोप्या गोप्यादे तयी तो कृता गसीदाताव जातेदा सुख लंजन संभमाक्षम भक्त नड़ी भावया सा मे विमोहती भीरोपी जद विभिवे भीरोपी जद विभेती भय जिसको डरता है भय मतलब जम तो है मौत तो भय है जो जम जिसको डरते हैं ठाकुर जी आप हो और आप मैया का डर से कितना सारे रोदन किए हैं रोदन किए है नो दामोदर स्टोकम आप पाठ करते हो ना दामोदर स्टोकन में है दामोदर स्टोकम में का ये बात को पूरा पिक्चर इसका बारे में व्याख्या हुआ था बांग्ला में दूसरा जगह दामोदर स्टोकम का ऊपर शिक्षा स्टोक का उपहर बांग्ला में हुआ था मार जो भी है इधर देखो जे ये जो गोप आदत देताग तो दामक जब गोपी आता जसुदा मैया ने जब लाठी लाठी है ना मारने के लिए लाठी और हाथ में रस्सी तुमको बांधने के लिए जब लाई थी तब तो रोना शुरू हो रोना शुरू कर दिया अब इस अवस्था को देखकर बचेन गुप्ता तो दु कृताग से दाम ताबत जाते दशस्व कलिलांजन संभम अक्षम संभम डर के मारे जो आपका ऐसा ऐसा करके रुदन शुरू कर दिए इस अवस्था ए, इस, इस पिक्चर को इस छवि को हम चिंता करके जा छवि बलिहारी कितना सुंदर आंखों में तो काजले काजल का धारा लगा दिया और रोए तो रोए बच्चा ऐसा करे तो क्या हो पूरा काके काला काला हो जाए होगा ना कैसा सुंदर पिक्चर हो गया हैं अब इसी अवस्था को देखकर हमारा अब हमारा जो मन है मोहित हो रहा है कहाँ आप हो साक्षात पर आत् अखिलेश्वर आप कहा आपका ये लीला है या जस्का मैया का डर से आपका पूरा रोना आ गया डर के मारे आप रोते हैं ये सब करके कुंती देवी सुंदर स्त किया जो जो भय है काल महाकाल भी जिसको डरते हैं ये ठाकुर जी आप हो ऐसा करके भगवान का स्वरूप का सुंदर वर्णन किए वर्णन करते करते एकदम रोना शुरू कर दिए आप हमको हम लोगों को हम लोगो छोड़ के चले जाओगे ऐसा करके जब रोदन किए तो अंतिम में ठाकुर जी को क्या करना पड़ा बड़े दारुका को जाने के लिए जो प्रस्तुत रेडी है सब कुछ और बाद में जुधिष्ठिर महाराज प्रार्थना किए थोड़ा तो दिन रुक जाओ और थोड़ा कुछ दिन रुक जाओ तो सही तो ठाकुर जी क्या किए कुंती देवी रोदन कर रही है बुआ जी और रोदन में यात्रा भी ठीक नहीं है ठाकुर जी का क्या ठीक नहीं बोलो सब ठीक है फिर भी ये लीला है अब वहां से रथ से कूद कर पड़े और बुआ जी को फिर दंडवध करें और अंदर में चले गए बल ठीक है जाना स्थगित कर दिया पोस्टपोन अंग्रेजी में बोलता है पोस्टपोन <laughs> जाना बंद कर दिया ठाकुर जी को जाना बंद हो गया अब ठाकुर जी को लड़ोना धोना में कहसे जाए ठीक है और दो चार दिन दस दिन रह ले कोई बात नहीं इतना दिन जब रहा और कोई थोड़ी दिन रह रहे ऐसा करके रह गया रहने का बाद वहां रहने का भी कोई कारण है उसका पीछे वो सब कारण क्या है ये जो, वो जो, भग, ये जो रहने का भी कारण है ठाकुर जी बिना कारण कुछ करते नहीं ये रहने का मतलब है भीष्म जी को कृपा करने के लिए जाएं और रोक गया अंदर में हमें चला गया उसका ठाकुर जी जब देखे जब देखे जुधिष्ठिर जुधिष्ठिर बड़े भाई जुधिष्ठिर बड़े भाई है ना बड़े भाई जी का बड़े भाई का सामने भगवान श्री कृष्ण बहुत तर्क बहुत जुक्ति दिए मैं आपका कोई दोस्त नहीं है तो धर्म युद्ध है तो धर्म युद्ध है आप तो कोई अन्ना नहीं किए फिर भी जुधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा वैष्णव है बड़ा रोदन करते रहते हैं तो हमारा कोई निस्तार नहीं हुआ होगा इतना बड़ा कुरुक्षेत्र तो युद्ध में कितना आदमी मारे गए कि, कि कितना पत्नी विधवा हो गए कितना बच्चा मासूम बच्चा अनाथ हो गया सबके लिए जिम्मेदारी में आप कैसे जिम्मेदारी है ये तो कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध है आपका कोई जुमा नहीं है आप तो ठीक किए नहीं नहीं आप बोल रहे शास्त्रों का विचार तो हमारा लिए नहीं है हम तो अपराध किए बहुत हमारा क्या गोती हो तब तो भैया कृष्णो ने देखे कि हम बड़े भाई है ना बड़े भाई को छोटे भाई समझाए तो बोले ये तो छोटा है इसका इसको समझने में क्या है तो किस बोले एक काम करो चलो सब हम लोग मिलकर पितामा भिषो का पास जाए तो क्यों पीतामा भिषो का पास जो जाए इसका कारण क्या है एक तो है पितामा भिषो को कीपा करना दर्शन देना दूसरा है पितामा भिष् जो है पूरा खानदान का सबसे पुराना है पितमा है ना खानदान में सबसे पुराना है आ, उससे अगर कोई उपदेश मिले तो उसका ऊपर विश्वास हो जाएगा किसका जुधिष्ठित महाराज का और पीतामा विष्व महाभागवत है इनके सामने अगर जाए तो बड़ा भारी प्रवोचन भी हो जाएगा प्रवोचन होगा ना संत महात्मा काम क्या है घंटों घंटों भर बैठ के प्रवचन कर यही तो है काम तो ठीक है एक साथ कृष्ण बोले चलो अब पितामा विष्व के पास जाए जब पिता भिष् का जा, जाने के लिए तैयार हुआ सारे संतों का झुंडू पूरा जितना सारे है सारे जाना जो बोला हम भी जाए चलो वशिष्ठ भरोधरा धूम परासर सारे गए और चलो पिता भिष् के पास गए पिता भिष् का किस गए क्यों नहीं किस लिए पिता भिषो का जाए तो जरूर कुछ इसमें ऐसा कुछ बातें हरिकथा हो जिसमें हमारा फायदा होगा इस सारे के सारे पूरा परिवार चले और पितामा विष्व के पास जाके सारे दंडवत किया और दंडवत करने के बाद पितामा विष्व को पड़ा हुआ है सड़सजा में कृष्ण भगवान पहले पूछा जो पितामहा आप कैसे हो ठीक हो बोला हाँ ठीक हो ठीक हो कोई कष्ट कोई कष्ट तो नहीं है नहीं कोई कष्ट नहीं बिल्कुल ठीक क्यों भगवान श्री कृष्ण अपना अमृतमय दृष्टि के द्वारा अमृतमय दृष्टि के द्वारा पितमा विश्व का जो शरीर है उसमें कोई जखम नहीं है देखने में लगता जख्म है, है। सौ तीर जो है वो बिंधा हुआ है लेकिन भगवान श्री कृष्ण अमृतमय दृष्टि के द्वारा समाधान कर दिए कि कोई कष्ट नहीं है एक एकदम देखा तो बस उसे सारे समस्या का समाधान कोई कष्ट नहीं है अब जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो ऐसा हुआ जो भीष्म भगवान श्री कृष्ण को दंडवत किए लेकिन मन ही मन दंडवत किया मन के द्वारा क्योंकि उठने का कोई हिम्मत नहीं कैसे उठे मन के द्वारा दंडवत किए और इसके बाद बोलना शुरू कर दिए अहो कष्टम अहो अनाज्यम अनाज्यम यद जूयम धर्मनंदना जीवितुम नारहत कृष्णम विप्रो धर्माच्युताश्रया आप लोग धर्मों का आश्रय किए आप लोग संत महात्मा आपका आश्रय है ठाकुर जी स्वयं आश्रय है अधर्म आप कभी नहीं किए हो फिर भी आपका जिंदगी में इतना कष्ट है फिर भी आपका जिंदगी में इतना कष्ट है हाय हाय राम राम ऐसे कैसे संभव है ऐसा अहो कष्टम अहो अनाज्यम अन्याय अहो कषम अहो अनाज्यम यद जूयम धर्म जीवितुम् जीवितुम न रहो धर्म अच्छुताश्रय धर्मो को आश्रय करके रखे हो फिर वो जो जितना सारे संत महात्मा आपको प्यार करते हैं आशीर्वाद फिर देखो भग ठाकुर जी स्वयं है इस अवस्था में आपका कष्ट कैसे हुआ और बोलते चले कि सर्वम काल कृतम जदा भगवान जितना सा अप्रियो जितना सारे कष्ट आपका जिंदगी में आया है सर्वम काल कृतम हमको लगता है काल महाकाली ऐसा कराया काल के द्वारा प्रेरित होकर कोई आदमी मौत का गोदी में ढल जाए किसी बच्चा का भी जन्म हो जाए कैसा क्या होए, कोई ठिकाना है नहीं बल् सर्वम कालक कृतम मनने बतांश जद प्रियम स पालो यद वसे लोगो बायो रिव घना जैसे मेघ है आसमान में जो बादल है हवा का झोंका आया तो बादल यहां से उधर चला गया ऐसे संसार का नियम ऐसा है अभी हम संसार किया पति पत्नी पोता पोती सब लेके हवा का एक झका आया कहा गया लड़का कहा गया पत्नी सब बहुत सारे। ऐसा ही उदाहरण है ग्यारह स्कंद में आएगा एगारी भी ऐसा उदाहरण आएगा यहां उदाहरण दिए देखो समुन्दर का किनारे घूमने गए हो समुन्दर में देखो सी बीच समुंदर का किनारे कितना बालू है बालू है ना एक बालू दूसरे के साथ मिले हुए रहते एक साथ एक हवा का झोंका आया एक बालू जो दूसरे के साथ एकदम लटपट अवस्था में अभी हवा का झोंका है ये बालू का कन यहाँ गया बालू का कन उधर कहा चला गया संसार का यही नियम है कभी हो कब कभ कहा हो कोई ठिकाना है नहीं ऐसे ही पितामह विश्व बहुत सुंदर युक्ति दिए और सारे महाभारत में भी है जो ये जो है आपका पितामह विश्व पितामह विश्व बहुत सारे लंबा चौड़ा प्रवचन की भागवत में उतना नहीं है कम है कम दिया गया कि मतलब की बात वहां राजधर्मो राजधर्मो समाज धर्मो लोक धर्मो स्त्री धर्मो ब्रह्मचर्य धर्म सारे तमाम क्या बोला हम पितामा विश्व सारे बता दिया जुधिष को सामने रख के राज्यों राजधानी को कैसे संभालना है सब बताए सारे ऐसे राजधानी को चलाओ तो ठीक चलेगा ऐसा समाज को चलाओ तो ठीक चलेगा स्त्री जाति का धर्म क्या है ब्रह्मचर्य क्या है सारे बताया तमाम गंभीर विषय पितामा विष्व सारे उपदेश किया बहुत तत्व पितामा विश्व इतना उपदेश दिया कि एक एक उपदेश के बारे में चर्चा करते रहे तो मूल चर्चा बंद हो जाए पितामह विश्व ने बताया कि देखो ये समाज जो है इसमें एक उदाहरण हम देगे इतना सारे उपदेश दिए हम तो एक तो कह चुके हैं ऑलरेडी उसमें एक और बता दे जो इधर प्रसन्न नहीं है महाभारत में पितामा विश्व विचार करके बताए नशंति अनायका नशंति बहुनायका नशंति कुनाय का तरंती सुनायका इसका मतलब क्या हुआ महाराज इसका माने क्या है बल्ले देखोगे जिस समाज में जिस समाज में बहुत आदमी एक साथ नायक बन गया समाज को चालना करने के लिए सब एक साथ कोई किसी को मानता नहीं नसंति अनायका ये देश में कोई कोई राजा नहीं है वास्तव राजा नहीं है नसंती अनाय का कोई राजा नहीं लीडर नहीं लीडर जो समाज को परिचालना करे ऐसा कोई वास्तव सत आदमी है नहीं तो क्या होगा जैसे बेन राजा का खत्म होने का बात क्या हुआ कोई अराजक अराजक मंदिर मतलब राजा नहीं राजा तो नहीं रूलर जो तो शासन करने वाला कोई नहीं तो क्या हुआ नरसंती अनाय का जब राजा नहीं हो शासन करने वाला नहीं तो समस्या देखा मठ मंदिर का भी कोई ऐसा आचार्य नहीं है कि आचरण के द्वारा दूसरे का हृदय हिर, का परिवर्तन कर ले वो तो करते रहेगा वो तो जानकारी नहीं है नरक का ऊर्जा रहा है तो कोई काम नहीं होगा कोई काम नहीं अव्यवस्था फैलेगा चारों ओर अव्यवस्था तो नस्ती होना देश का परिस्थिति नस्ती कुनाय राजा तो नहीं था फिर भी अच्छा था अब राजा आया तो भी कुर राजा है लीडर जो है नेता जो है वो कुर कुनाय कुनायक बदमाश अपना मतलब की बात करता है अपना मतलब की काम करता है सारे समाज चाहे चूल्हे में जाए समाज हमारा क्या आता है जाता है अपना समझेगा कहता है ना गो माता को मारो क्या होगा हमारा हमारा तो कुछ गद्दी तो ठीक रहेगा हमारा गुद्दी तो ठीक रहेगा गो माता को मारो क्या होगा ये लोग का हालत कोई शास्त्रों का विचार नहीं है कोई कोई कुछ नहीं है सद्भावना नहीं है कुछ नहीं है पशु का अंदर में भी ऐसा बुद्धि नहीं आ सकता एक पशु अगर अनिष्ट करे कितना तक कनिष्ठ कर सकेगा एक कुत्ता चिल्लाते रहेगा कहां तक नुकसान करेगा बोलो एक आदमी अगर नुकसान करना शुरू कर दे तो क्या कर सकता एक नेता सोच भी नहीं सके पशु से ही नीचे चला जाए तो अनायका, हमारा बात नहीं पितामा विष्व का न संति अनायका नस्ती कुनायका और न संति बहुनायका ना, नायक नहीं था ठीक है नायक बन गया तो कुनायक है और मुसीबत जैसे जैसे हम अभी उदाहरण दिया किसका उदाहरण दिया बेनराज बेनराज नायक नहीं था ठीक है सब ऋषि मुन बोलकर बेन को नायक बना दिया अब बेन तो और मुसीबतें खड़ा कर दिया तो नायक नहीं था फिर भी अच्छा तो अब बेन को बना दिया कुनायक <coughs> सारे पूजा पाठ बंद कर दिया ब्राह्मण वैष्णव के हे किसका पूजा कर रहे हो बोका कही का मूरख चलो हमारा पूजा करो शास्त्र में विचार है राजा जो है वही ठाकुर जी है ठाकुर है राजा जो है वही उसका ही पूजा करने सारे जाग जोग को बंद कर दिया बस बद बदमाश है बिन और फिर न संति अनायका न संति कुनायका न संति बहु एक समाज में अगर बहुत नायक बन जाए बहुत नायक नायक ओ नायक ओ नायक किसका बात सुने समाज आपस में लड़ाई बहु नायक हो जाए तो बस फाइटिंग और जमेगा समाज और भी जाए और बार बार इलेक्शन होते रहेगा और तुम्हारा पैसा खत्म तुम्हारा देश का जितना पैसा है सारे इलेक्शन में खत्म पूरे इलेक्शन में क्योंकि तो बेकार है बेकार है ना मूरख है सब ये जो है ना गणतंत्र जो है ये गणतंत्र बोल के कोई वास्तव चीज है ही नहीं ये हम बोलने जाए तो लड़ाई करने आएगा सब तुम प्रमाण करो तुम्हारा बुद्धि है तो ये गणतंत्र कोई बात है गणतंत्र में क्या होता है एक एक एक रास्ता का जो भिकारी है वो भी इलेक्शन में क्या वोट देने के लिए जाएगा एक बड़ा पंडित महात्मा वो भी वोट देने के लिए जाएगा क्या हम तुम्हारा सामने क्वेश्चन करे वो जो भिकारी है उसका जो वोट वोट राइट है उसका जो वोट का कीमत है क्या इतना बड़ा महात्मा है इसका वोट का कीमत बराबर है हाउ फूल यू आर कितना बोका हुआ ये भिकारी है रास्ता का अनपढ़ है इसका वोट का जो कीमत है और एक बड़ा आदमी विचार वाले इतना बड़ा विद्वान है महात्मा है इसका वोट का कीमत बराबर ये कभी हो सकता एक वोट का कमी हो जाए तो एक अच्छा जो नेता आने वाला हुआ नहीं आएगा तुम्हारा समाज को लेके बैठो हम तो पट हम तो राजनीति करने वाला आदमी नहीं है हम तो नहीं है अब जो जो होए होए वही ऐसा ही है तो न संति बहुनायका बहुनायक हो जाए तो सर्वनाश हो जाए और तरंती सुनायका सुनायक मतलब वास्तव एक सत्य नायक आ जाए धार्मिक नायक आ जाए धार्मिक जो शास्त्रों का विचार पर देश को चलाना चाहे उसको ही मार के फेंक दो। दे बेटा मार उसको क्यों वो उस शास्त्रों का विचार पर चलना चाहता है उसको मारो सब मिलकर कैसा पशु है वो शास्त्रों का विचार पर चलना चाहता है और उसको मारो बोलो क्या समाज है तुम्हारा समाज को क्या मंगल होगा बोलो हम हम चित चित करते रहे कुत्ता का वहां पर कहाँ तक चित्र करे चाहे इंटरनेट में जाएगा फेसबुक में कितना तक जाए कितना आदमी का कानों में जाएगा डीवीडी जाएगा तो तो समाज का ऐसा ही हाल होता है। तो पितामह विश्व राज धर्मों समाज धर्मों लोक धर्मों सारे का बारे में सुंदर बताए और स्त्री धर्मो ब्रह्मचर्य धर्मो सन्यास सारे बताए पितामा विश्व इसका बारे में बड़ा भारी चर्चा है सुंदर और भगवान श्री कृष्ण अभी द्वारका को चले गए कीपा करने का बाद क्योंकि पितामा विश्व को कीपा करना था पितामा विश्व का कीपा करना था और पितामा विश्व को कीपा कर दिया और पितामा विश्व रो रो कर कह रहे हैं कि देखो ये जो सामने खड़ा हुआ है साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान ये ठाकुर जी स्वयं और देखो हमको कृपा करने के लिए हमारा अंतिम समय पे हमारा सामने पधारे हैं त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर बराने बपूर लकलावृतान नाबज विजय सखेर तिरस्त तुम्हें अनव्या त्रिभुमन कमलम तमाल वर्णम <laughs> तिभुवन कमलम तिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि करो आहा तिभुवन में ऐसा कही होता है ठाकुर जी का स्वभा का बराबर कुछ है देखो कितना पीताम्बर पहनके हमारा सामने आए हुए हैं सामरा रूप है इतना तमाल वर्णम आर बोपू जो है शरीर अपरागित शरीर और अलका अलका तिलका देखे बपुर अलोक कुला नाम और बोलचे इधर लिखा हुआ है बपुर अलोक कुला ब्रता जम है बोले नयन फार फार का ठाकुर जी देख रहे है हमारा ओर अजय सखीर रतिरस्तु में अनुवद्धा ये अर्जुन का सारथी बन के रहा है अर्जुन का सखा बन के रहा कृष्ण और अर्जुन का सखा और अर्जुन का सखा है कृष्ण ए बड़ा भारी विचार है इस विषय के ऊपर तो हम तो छोड़े में व्याख्या करें त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर गौ वरम्बरम दधाने बपूर नवजम विजय सखे रुम अन्य जुधी तुराग रजो विद्रुम नीस्व कचो लुलित तो समल ममो निशित शौरीद तो ची विलत कवचोस्तु कृष्ण आत्मा <coughs> क्या है युद्ध <coughs> जुधी तुर रजो विद्रुम रो जुधी मान युद्ध में जब घोड़े सब दौड़ा है ना युद्ध में क्या उथल पथल हो रहा है ना ये उधर दौड़ा उधर घोड़े दौड़ा है हाथी दौड़ रहा है इस समय में कृष्ण का शोभा जब पितामह विश्व ने दर्शन कर चुके युद्ध का टाइम है वो शोभा का वर्णन कर भले जुधी तुर गजो विध्रुम विद्रुम रिश्वक कचोलित तो समो बरिया से ममो निशित शरीर विभिद महान ती तो बिलसत कवचू कृष्ण आत्मा बल जब युद्ध चल रहा है चारों हल्ला गुल्ला उस समय में युद्ध क्षेत्र का कुरुक्षेत्र का झूली धूली जो है धूलि एक दो अंधेरा हो गया उस धूलि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण भूषित हो गए ऐसे तो देखने में सुंदर है ही है चारो धूला एकदम धूला से कृष्ण भगवान का एक सुंदर रूप धारण की और पसीना पसीना आ गया और हमारा पीतामा भी बोले हम जो तीर चलाया एका एक जो तीर है उसको भेद किया कृष्ण को भी भेद कर दिया बोले कैसा भक्त है कृष्ण को मार दिया ले वीर रस का आस्वादन चल रहा है तीसरा ति, स्कंध में आएगा भगवान बोले हमारा वीर रन करने का इच्छा हो रहा है और कौन लड़ेगा ठाकुर जी के साथ बोले हमारा बराबर तो कोई हो कोई तो है नहीं तो इसलिए जय विजय को भेज दिया और उस समय लड़ाई हुआ हिरण ना क्यूश बस लड़ाई कर हमारा साथ लड़ाई का भी मजा हो रहा है धनी व्यक्ति कभी कभी कुश्ती भी करता है ना कुश्ती होता है न ऐसा तो ये जो है पितामा विश्व क्यों तीर चलाया बोले ठाकुर जी का संतुष्टि की भी चला है आप अगर बोलोगे पितामा विश्व द्वादश महाजन में एक है वो कैसे तीर चलाया है किस्ण के शरीर में बोले क्या करते जो खुद इच्छा करके तीर लिया अपना दोस्त को बचाने के लिए यहां तीर चलाया है अर्जुन को लगना है ऐसा कर दिया अपना शरीर में ले लिया और तीर भी लिया लड़ाई भी किया किसलिए बोले आपस में संतुष्टि का बात है क्योंकि युद्ध क्षेत्र में है युद्ध क्षेत्र में पितामा विश्व वीर संधन कर रहे हैं तो वीर रस में ये तिर चलाए को दोष नहीं होता वीर रस रसों में सात गौन रस है और पांच मुख्य रस है वो गौन रस वीर रस को आसाधन करने के लिए तिर चलाए युद्ध चल रहा है इसमें कोई दोष नहीं है। तो यहां जो है युद्धि युद्ध का जो धूला है युद्ध क्षेत्र का इसके द्वारा इतना सुंदर घोड़े का खूर से एकदम इधर उधर हो गया धुली और उड़ के भगवान श्री कृष्ण का एकदम शरीर में आए और जैसे कितना सुंदर हम तीर चलाया ठाकुर जी का जो कवच है वो भेद करके छिन्न विचिन्न कर दिया उसे समय में क्या हुआ बोले एक सुंदर चीज बोले ठाकुर जी मेरा प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिया ठाकुर जी अपना प्रतिज्ञा को छोड़ दिया बोले चलो इसका ही प्रतिज्ञा का रक्षा किया कैसे बचे स निगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा रीतम अधिकर्तुम अवप्रित स निगामम निगमम निजे जो निजे जो, निज़ जो, निज़ जो, निज़ जो, निज़ जो निज़ अपना जो निगम है अपना जो वेद आदि अपना वेद आदि में जो विचार है विचार को छोड़ दिया ठाकुर जी बोले वेदों में जो कुछ भी लिखा है ठाकुर जी कर सकता है प्रेम के मारे जैसे पुरुषोत्तम धाम में इतना गौरी भक्त पहुंचे ठाकुर जी बोले जगन्नाथ दर्शन के लिए जा रहे हो बंद करो जाओ चूड़ा को दर्शन करो नाव के पहले भजन कर लो अरे वेदों में लिखा है तीर्थ तीव में आए तो पहले नाहेगा बाल कमाए दर्शन करे ठाकुर ये फुर भोजन करना ये तो लिखा है वेदों में विचार है और साक्षात परात पर अखिलेश चैतन्य माप होकर हे जा रहे हो तो जगन्नाथ तो रुको जाओ नहा आके भोजन कर लो चूड़ा को डर कैसा विचार है खुद का ही लिखा है वेद तो ठाकुर जी का ही है ठाकुर जी और पोतापुरुद राजा जो है उसका बरा गौरी दर्शन का अलग में विचार करना है इसलिए उठा रहा हूं गौरी विचार राजा पोता बुद्ध का बड़ा भारी शक आ गया बोले महाराज ऐसे कैसे इतना सारे भक्त आया पहले नहा दो ले बाल को सेव करे में मस्तक्ष मुंडन करना है भोजन कर, उसका बाद भोजन है दर्शन करे उपवास करे और ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं भोजन कर लो सर्व बोल बोला तुम्हारा शास्त्र का विचार छोड़ दो यहाँ साक्षात ठाकुर जी है वो तो शास्त्र का विचार लिखा हुआ है यह स्वयं ठाकुर जी खड़ा होकर बोले हे खा तो खाना ही और रूल बन गया नियम बन गया ठाकुर जी हो सके तो नियम को तोड़ सकता है जोड़ भी सकता है ठाकुर जी का विचार है तो इसलिए निगमम अपहायो अपना निगम मतलब वेदों का विचार शास्त्रों का विचार को छोड़कर मत प्रतिज्ञाम रीतम अधिकर तुम हमारा जो प्रतिज्ञा था और प्रतिज्ञा को सच्चा बनाने के लिए मत प्रतिज्ञा रीतम अधिकरतुम अवप्ल तो रथस्थ रथ से कूद के परे, पड़े के एक टूटा हुआ रथ का जो चक्का है चक्का इसको उठाए सुदर्शन चक्र तो नहीं बुलाया क्योंकि सुदर्शन ये रात का चक्का को उठाए उठा के विश्व का ऊपर मारने गए हम तुमको मार डालेंगे डा। हैं? जैसे बच्चा को पिता माता मारने जाता है मारे थप्पड़ ऐसा मारने जा रहा है इसका जो शोभा है इस शोभा को वर्णन करते हुए मा विश्व रो रहा है बोल ओ छी चा छवि बलिहारी रथ से कूद के परे और ठाकुर जी जैसे लगता हवा पे चल रहा है और अपना जो उत्तर है पितोवास है उड़ के जा रहा हवा पे और ठाकुर जी का चूल बिखरे हुए हैं और रात का चाका उठाकर मारे तो रखो तेरी तो बोल के मार रहा है ये जो शोभा है ये बड़ा अच्छा स्वभा है आह ऐसा जो शोभा है मेरा दिल में हर वकत बने रहे हम तो यही चाहता है ऐसा बोले सौ निगमम निगम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अतम अवप्रुत रथस्तो धृतो रथो चरण अवगयाचल गु हरिव हंतमीह गरीय <laughs> बले धृतो रथो चरण अवगयाचल गु हरिव हंतमीह गरीय सिंह जैसे शेर ऐसा है ना छलांग लगाता है ऐसा ठाकुर जी छलांग लगाया हमारा और हमको मारने के लिए कीपा करने के लिए बड़ा अच्छा लगा आहा। ऐसा जो छोबी है मेरा अंतिम समय पे ठाकुर जी आ गया है और ये ठाकुर जी हमारा जब तक हमारा शरीर ना छूटे हमारे आंखों के सामने ये छोबी छोबी बन के रह जाए जब तक हमारा शरीर शरीर ना छूटे और ठाकुर जी भी कृपा किए ठाकुर आपने ये प्रार्थना किए तो इसको भी मंजूर कर दे हम ठाकुर ठाकुर जी क्या किए पितामा विश्व का सामने खड़ा हो गया खड़ा हो गया और पीताम्मा विश्व देख रहा है आ कृष्ण का रूप दर्शन करते करते धीरे धीरे पितामा विश्व क्या की बजे धीरे धीरे अपना शरीर को छोड़ दिए और पीतामा विश्व का शरीर पिता मिश्रा अपना शरीर को छोड़ दिए अब दुनिया का आदमी विचार कर रहा है उत्तरायन के लिए छ महीने उत्तरायन आने तक थोड़ा टाइम था दक्षिणायन और उत्तरायन इसमें एक सुंदर विचार है गंभीर विचार उत्तरायण दक्षिण आयन दक्षिण जो है इस आयन में जो शरीर छूटे उसका अच्छा गति उतना नहीं होता ऐसा विचार है हमारा विचार ऐसा नहीं हमारा विषय तो ऐसा है गुरु वैष्णव किसी भी टाइम में शौर्य छोड़े वही सुंदर कभी कुछ खराब नहीं है और पितामह से जैसा इतना बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है को पितामा दादोस महाजन में एक उसका भी कोई अपेक्षा है कि उत्तरायण आ जाए तो हम सूर्य छोड़े ये तो जगत का विचार है उत्तरायण ऐसा बोल रहे है लेकिन गंभीर विचार शुद्ध विचार है कि उत्तरायण का अपेक्षा में था किस लिए बोले उत्तरायण उत्तरायण जो है एक कृष्ण का ही दूसरा नाम दे दिया बोले कैसे उत्तरायण कृष्ण का नाम दे दिया सूक्ष्म विचार है इसमें बहुत गहरा विचार बोले उत्तरायन जो विचार दिया महाभारत में ये विचार नहीं है बोले ये विचार तो आपका विचार है लेकिन संत महात्मा का सूक्ष्म विचार है, है वो बोले उत्तरायण का अपेक्षा मतलब का आने का अपेक्षा में था बोलो कैसे माने निकलेगा इसका व्याख्या है प्रवेश किया, किया था ना ठाकुर जी है? इसका लिए उसका उत्तरायण जो भाव है इसका लिए व्यवहार किया गया उत्तरा का गर्भे प्रविष्ट हो गया इसका बात से संत महात्मा लोग ऐसा विचार करे उत्तरा गर्भे स्वयनम जस्ो इति उत्तराय कितना सुंदर देखो अभी तराय का अपेक्षा में थे कृष्ण आ गया अभी कृष्ण का रूप दर्शन किए स्तुति किए उसके बाद अपना शरीर को छोड़ दिए और उसके बाद देव गंधर्व लोग सब जगह से पुष्प पुष्पवृष्टि हो रहे सारे गंधर्व लोग नंदन कानन का पुष्प लेकर एकदम ऊपर से दर्शन कर रहा है चलो जय पीतमा भीष्व महाराज की जय ऐसा करके तुष्टुब तदगुज नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया सा श्रमाण प्रजु पुनः औसा पीतमा भीष्व को ऐसा पिता महेश इतना निर्वाण पिता महेश का निर्वाण देखने का बाद इतना सारा शास्त्रों का वाणी विचार भागवत कथा सुनने का बाद सारे मन ऋषियों ने अपना अपना आश्रम को चले गए सारे ऋषि ऋषि महा ऋषि इतना अपना आश्रम को चले गए और कृष्ण भगवान भी अभी सचमुच दारुका को चले गए भगवान श्री कृष्ण द्वारका को चले गए तमादिदेव पुरुषो पुराण तमालवर्ण अपार संसार समंद्र से तुम, भजाम हे भगवत स्वूप वाचकुर्वश्य पास पति चानन पावन वैष्णवभ्यो न